नमस्कार स्वागत है आप सभी का जैसे आप सभी समझ रहे हैं जान रहे हैं कि हम लोग लगातार आपको ग्लोबल सबमिट में आए हुए लोगों से मुलाकात करा रहे हैं विनेश जी हमारे साथ हैं इनसे भी बातें करते हैं विनेश जी स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार ओम शांति मैं चाहूँगा कि आप भी अपना अनुभव साझा कीजिए कैसा लग रहा है यहाँ आके यहाँ पे पिछले विगत दो दिन से मैं यहाँ पे हूँ मुझे बहुत अच्छा अनुभव फील हो रहा है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ का अरेंजमेंट देखा जाए आपका शांति का अनुभव खान पान का अरेंजमेंट आपका देखा जाए मतलब कैसे समाज में रह रहा, रहा जाए शांतिपूर्वक उसका अनुभव देखा जाए तो मतलब देखा जाए तो कुल मिला के स्वर्ग के दर्शन करना है या स्वर्ग का फीलिंग करना है ऊपर पता नहीं कब जाएंगे अपन पर यहाँ पे आके आप अनुभव कर सकते हो मैं भी पिछले लगभग आठ साल से जुड़ा हूँ यहाँ पे जब भी मौका मिलता मुझे ये तीसरा या चौथा राउंड होगा मेरा पर जब भी मेरे को मन में लगता है कि मन में शांति का अनुभव चाहिए या दुख दर्द ज़्यादा हो रहे या दुनियादारी के जबरदस्त टेंशन से मुक्त होना चाहिए तो फिर यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है तो मुझे अच्छा फीलिंग होता है अपने स्वदर्शन के बारे में जानकारी अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध करना है ईश्वर के बारे में पता चलता है यहाँ पर आने के बाद में कि ईश्वर का क्या माहौल है मतलब अलग अलग धर्मों में अलग अलग बताया जाता पर यहाँ पर एक परमात्मा है उसके बारे में सीखने को मिलता है तो जो भी समस्याएं चल रही दुनियादारी में धर्म को लेके समाज को लेके भगवान को लेके यहाँ पे आगे आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं जी जी विनेश जी बहुत ही सुंदर ज्ञान की बातें आपने सुना समझा और अपने जीवन में धारण किया है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं तो बहुत बहुत साधुवाद आपको और आप इस ज्ञान को सुनते हैं और समझते भी है और बाद में लोगों को भी शेयर करते हैं तो बात ही अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते मैं जातेज संसार के लिए, या लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे बताना चाहूँगा की आप यहाँ पे आए देखे समझे कैसे जीवन जिया जाता है कैसे जीवन की तकलीफों से दूर हुआ जा सकता है कैसे व्यक्ति अपने दुख दर्द को समस्याओं को दुख दर्द को भुला कर ईश्वर की आराधना कर सकता है वोट से अपना डायरेक्ट कनेक्शन कर सकता है कि क्या आप मांग सकते हैं और डायरेक्ट अपन परमात्मा को अपना दोस्त बना लो यहाँ पे सीखा हमने कि अपना मित्र बना लो सब कुछ अपना बना लो मतलब प्रेमी बना लो जो बनाना और जो समस्या को बोलना है उसका समाधान तुरंत मिल जाएगा आंखें बंद करो फट से पाँच मिनट का योग लगाओ और जो भी बताना हो डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है भगवान से परमात्मा से और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और आपका सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा जी विनय जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया और बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे आप ईश्वर को सुना दीजिए आत्मा समझ के बैठ जाइए और आपको सलूशन मिल जाता है थैंक यू थैंक यून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 सुनते रहो, रहो। इस बीच हमारे साथ बीके सोडी जी उपस्थित है दिल्ली से आप हैं और आपने भी ग्लोबल सबमीट का आनंद लिया है तो वही आनंद आप तक पहुंचाने की कोशिश उनके जरिए रहेगा तो बीके सोडी जी आप अपना अनुभव सुनाइए से कह रहे हैं कि आनंद प्राप्त किया वैसे ही वाक्य में बहुत आनंद आया है आनंद <laughs> इसलिए आया है कि जब आप मेडिटेशन में जाते हो जी, जी. तो ये कहा जाता है की जा uh, बीच में आत्मा है और उसको आज जैसे शिवानी बहन ने सिखाया की उसको एक सितारा समझ लीजिए और उसको बाहर निकाल दीजिए और फिर आपका आत्मा का जो है वो परमात्मा से मिलन होता है <laughs> तो रियली रियली वेरी वेरी जिसको कहते हैं चेयरफुल एंड और दूसरा जो अच्छा लगा कि हम सभी पूजा तो करते हैं उस परमात्मा को परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें उसको प्रैक्टिकली जो कि गुण है उनको धारण करना जब तक हम गुणों के धारी नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है सो so, इसलिए हमें आ, आ, और अगर हम गुणों के धारण हो जाएंगे तो हम अपने मन पे तो राज करेंगे ही करेंगे हम्म। लेकिन दुनिया पे भी राज राज का मतलब ये नहीं है कि हमने एक राजा बनके राज करना मीन्स <laughs> आपको जीवन मुक्त है जी, जी, जी। तो अनंत तो बहुत आया है वाइब्रेशंस जो है दे आर टोटली पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिल रही है और हम पॉजिटिव वाइब्रेशन आगे भी दे रहे हैं और बाकी ये है कि हमें हर किसी को उसके गुणों को देखना है अब अवगुणों को नहीं देखना है हमें अपने अवगुणों को देखना है और जो मेन चीज है वो मैंने सीखी है नो कंपैरिजन नो कंपैरिजन नो कंप्लेंट्स नो कंप्लेंट्स एंड नो क्रिटिसिज्म इसको मैंने अपने जीवन में उतार लिया है सो so, इन तीनों चीजों को उतारने से क्या है कि <clears throat> जीवन जो है वो बड़ा ही हो गया और बहुत अच्छा लगता है जब इन चीजों के बारे में हम सोचते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो आज जो था आज शिवानी बहन का काफी इम्प्रेसिव था उन्होंने प्रैक्टिकली कई चीजें करके दिखाई कि आप जाओगे तो आपने पांच चीजें भी बताई कि आपने क्या क्या जाके करना है मोबाइल एक घंटा पहले ऑफ करना इसे है। पहले नहीं देखना उठने के एक घंटे के, के बाद, बाद। नहीं देखना एक घंटे तक नहीं देखना है आपको क्योंकि आपको अपने आप को मेडिटेशन में लाना है जी, जी जी और ईश्वर के साथ जुड़ना है जब तक हम आत्मा हम यही नहीं जानेंगे कि हम क्या है जी तो जी, जी तो उन्होंने कहा की पहले तो आप ये जाने कि आप आत्मा है आप आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को ऑटोमेटिकली जान जाएंगे सही तो बात फिर हमारा सही। आत्मा का परमात्मा से वो परम धाम में है आ, वो तभी हमारा मिलन हो पाए बिल्कुल प्रैक्टिकली हम सभी चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे बहुत सुंदर बीके सोरी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया निश्चित तौर पर आपने बहुत ही सुंदर जो है ज्ञान की बातों को अपने जहन में रखा है और उसे प्रैक्टिस करके अनुभव भी कर रहे होंगे तो बहुत साधुवाद आपको और मुझे लगता है कि इतनी सी बात भी अगर हमारे जीवन में याद रह जाए तो जीवन बहुत ही खुशनुमा हो सकता है सही। और छोटी सी ज्ञान की जो ज्योति है आपके आत्मा के अंदर जग जाती है तो आपका आत्मा जो है सोलह कला संपूर्ण चमकने लगती है जिस तरह से देवताओं की आत्मा होती है तो ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया है और जाते जाते मैं कि एक एक छोटा सा मैसेज लाइन का क्या बताना चाहेंगे आप सब बस यही बताना चाहूंगी कि आपने अपने आप को सबसे पहले अपने कार्य करना है अपने कर्मो को आप जो है अपने आचरण में कार्यान्वित कर उस इस चीज का फायदा होगा। लेकिन अगर आप उन संदेश आपने दिया आपने कहा कर्मो पे अटेंशन देना है अच्छे कर्म हमारे साथ चलते हैं बुरे कर्म भी चलते हैं अब डिपेंड करता है आप पे की आप अच्छे ले जाना चाहते है या बुरा ले जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें जो है अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे कर्म के लिए आत्मा की अनुभूति से हम अच्छे कर्म कर सकते हैं क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है प्रेम स्वरूप है आनंद स्वरूप है तो आत्मिक स्मृति से कर्म करते जाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए एक बार फिर से बीके सोडी जी को बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ धन्यवाद ओम शांति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 मधुबन सुनते बलविंदर कौर जी हमारे साथ हैं उनसे भी जानते हैं उनका अनुभव जी आज मैंने जो सीखा सबसे बड़ी बात की मैं भी आत्मा हूँ आप भी आत्मा है हाँ। तो हमारे जीवन में अगर कुछ गलत होता है तो हमें ये नहीं सोचना कि हाय ये गलत क्यों हाँ। हाँ। हमें ये सोचना कि वो हमें कुछ सिखाने आया है सेकेंड hmm. थिंग मेरे को अच्छी लगी कि सत्युग और कलयुग का बताया भी हमने बनाया है और भी हम बना रहे हैं हम ही लेके आए हैं और सचयुग भी हम ही लाएंगे अच्छी लगी कि हम लोग कल कल युगी आत्माए हैं खाली हम लेना ही लेना जानते हैं। हमें सच में देना ही सीखना है <laughs> और अपने, अपने, अपने, अपने नीचे है तो अपने उसको ऊपर लेवल पे लाना है जी जी जी जी मतलब बहुत सुंदर मतलब ओम शांति मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ हुई। लगा की बिल्कुल बिल्कुल बिलकुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर अनुभव साझा किया आपने बहुत बहुत साधुवाद और इस अनुभव को अपने जीवन में हमेशा बना के रखे और अपनी आत्मा को सुंदर बनाए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 रहो, रहो, रहो, रहो। मेरा नाम जयप्रताप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अब भी अपना अनुभव साझा कीजिए मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ सबसे पहले आके तो हमें पता लगता है कि आई एम नॉट इंडिविजुअल आई एम नॉट जयप्रताप सिंह <laughs> मेन जो चीज है हम ऐसे आत्मा <coughs> I welcome. Consider everybody आत्मा mm. शिवानी ने बताया mm. कि mm. आप किसी किसी को मिलने जाते हैं welcome. तो पहले वहाँ दरबान खड़ा होता है mm. आपका एटीट्यूड उससे अलग है mm. then there is some receptionist, <laughs> उसका एटीट्यूड हमारा अलग है मैनेजर mm. उसका एटीट्यूड अलग है और Ultimately, टली वेन वी मीड द ऑनर ऑफ दीट्यूशन हमारा डिफरेंट इफ अगर हम सोचेंगे कि आत्मा है देन इट इज सेम दिस इज द मोर मेरे को बहुत फंडामेंटल ये चीज लगी है सेकेंडली शिवानी बहन जी ने बताया जब हम यहाँ इधर आए थे तो हम ऐसे ऐसे आए थे I need everything. एवरीथिंग <laughs> बट तो मैं जा रहा हूँ तो मैं ऐसे जा रहा हूँ I want to give everything. This is is is is the the the whole story of the life. <laughs> is बिल्कुल, बिल्कुल. It it really really wonderful wonderful. wonderful. experience. Peaceful atmosphere. And and I I am really grateful. I have seen gathering so wonderful. everywhere it is clean. तो गुरुद्वारे में consider करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया सागर को आपने गागर में बढ़ दिया अपने शब्दों से <laughs> मैं चाहूँगा कि ये गागर जी, जी जी जिस इस अनुभव को आप हमेशा लिख के रखिए मैं चाहूँगा कि और बार बार उसे देखकर उसे पढ़कर जो है इसी अनुभव को करते जाएँ निश्चित तौर पे एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया आपके हाथ लगी है एक खजाना आपके हाथ लगा है उसे खोने मत दे यानी बहुत बहुत साधुवाद आपको चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करूँगा आप तक ज्ञान का अमरुद ज्ञान की बूंदे आप तक पहुँच गई होंगी तो उसे यूँ ही जाहिर ना करें उसे चिंतन में लाइए और अपनी आत्मा के लिए काम कीजिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते हमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांत, आम शांत।